आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज की हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी नाटिका पर्दाफाश निर्देशक हैं पुरुषोत्तम धार्वेकर वो आ रही है कौन निस्कामी किधर वो देखो आई भी नहीं कि चली गई चली गई क्या चीज है उस्ताद चेहरा देखे तो रात गम की कट जाए सीना देखे तो उमड़ा सागर हट जाए ये लोच ये धज ये शाना ये बगल जैसे गुल ताजा खिलते खिलते फट जाए वाह वा, वा। बहुत खूब लाजवाब लाजवाबाल रोजी की कसम यार मिस कामिनी जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने भी जिंदगी में नहीं देखी और खास तौर पर उसकी काली खनेरी रेशमी जुल्फ है इससे तो हीरोइन होना चाहिए उस्ताद ऐसा मत बोल यार फिर तो गूलर का फूल हो जाएगी आंख सेकने को भी नहीं दिखेगी अरे ठीक कहते हो यार अपनी वैसी तकदीर का बातें करते हैं ये काली घटाएं लगती हैं कामनी अभी तक नहीं आई ओह कामनी तुम्हारी रेशमी जुल्फों का क्या कहना है महकती, लहराती रेशमी के मादक में सोते हुए सारी उम्र काट देने की तमन्ना है ओह गॉड, साथ तो कब के बच्चों की अभी तक नहीं आई हेलो कामनी तुम आ गई? कितनी देर लगा दी तुमने मैं इंतजार करते करते थक गया देर क्यों मैं तो ठीक समय पर आई हूँ सात बज रहा है मेरी घड़ी में और तुम्हारी घड़ी में सात कर तीन मिनट <laughs> तीन मिनट इधर या उधर इसे देर कहते हैं काम नहीं <laughs> तो अब गुस्सा थूक दो तो मैं आ गई हूँ <laughs> तुम्हारी हंसी जैसे चांदनी रात में सितार बजता है तुम्हारी मुस्कुराहट जैसे मंदिर में चिराग छलमल है तुम्हारे ये, हाँ, हाँ, ये बाल ये ये बाल बाल हमारे हाशमी काली खेरी तो आकाश से उमड़ती हुई काली काली घटाओ जैसी सच क्या क्या मेरे बाल इतने अच्छे हैं हाँ सच कम नहीं हेलो हेलो समरेश समरेश गुड इवनिंग ओ रजनीकांत ग्रेट गुड इवनिंग आओ आओ भाई नहीं नहीं यार अरे यार आओ अरे भाई आओ आओ ना ना भाई भाई अरे समरेश <laughs> आजकल ईद का चांद हो, हो यार दिखाई भी नहीं देते लो उल्टा चोर कोतवाल को नाटे ईद का चांद तो तुम हो रहे हो यार और सुनाओ कैसी कट रही है बस चकी चक है सुनाओ बस तुम्हारे रिया से सब ठीक ठाक है अच्छा इनसे मिलो रजनीकांत जी आप है मिस कामी तुम्हारी होने वाली भाभी ओह हो आपके दर्शन हुए परम सौभाग्य मेरा बड़ी खुशी हुई मिलकर आपसे नमस्ते जी। नमस्ते इन्हें पहचानती हो कामनी नहीं ये है मिस्टर रजनीकांत मेरे दोस्त और हिंदुस्तान के उभरते हुए मगर होनहार कलाकार ग्रेट आर्टिस्ट अरे नहीं यार अच्छा <laughs> क्या बात है क्या बात है कामनी कुछ अच्छा समरेश अरे काम नहीं ये क्या बदतमीजी है ये तुम्हारा रजनीकांत ग्रेट आर्टिस्ट है बेशक विश्वास नहीं तो खुद चलकर उसकी पेंटिंग्स देख लो। बस बस देख लिया। क्या देख लिया। लिया? क्या सीरत का अंदाजा सूरत देखकर देख अच्छा, तो देख से तो चिड़ी का गुलमुटा था ही खैर बात यहाँ तक तो होती तो गनीमत थी पर उसे तो इतना भी ख्याल नहीं था की बाहर घूम रहा है या अपने घर में है मतलब <laughs> आपने देखा नहीं पहने ही घूम रहा था। तो ठीक <laughs> है एक कलाकार को अपना ख्याल कम रहता है वो कला के ख्यालों में करो। कम से कम उसे मेरा दोस्त समझ कर कुछ ख्याल करना चाहिए था आई एम सॉरी आई एम सॉरी अब इससे क्या होता है वो तो फील करके चला ही गया तो आप उनसे माफी मांग लीजिएगा वो तो करना ही होगा तुमने उसका कितना अपमान किया मुझे उससे माफी मांगनी ही चाहिए जरा अच्छी तरह माफी मांगिएगा दंडवत करके नाक रगड़ते हुए वरना क्या पता माफी ना ग्रेट आर्टिस्ट ठहरे मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होकर भी कलाकार की इज्जत करना नहीं चाहती मैं इज्जत किसकी उस चिड़ी के, के की? <laughs> करो, कौन है हसी बंद <laughs> भाई रजनीकांत जी दरवाजा खोलिए मैं हूँ समरेश आया आया भाई आया गुड मॉर्निंग मॉर्निंग आओ भाई आओ अच्छा ये बताओ कि आज सवेरे सवेरे आना कैसे हुआ रजनीकांत जी दरअसल दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया था माफी हाँ। और मुझसे कमाल है मगर किस बात की कल कामनी ने जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ अरे भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है हर ताकत वाला कमजोर पर हंसता है हर अमीर गरीब पर हंसता है हर खूबसूरती बदतूरती पर हंसती है खूबसूरत हैं, हसीन हैं। मुझ लंगूर लंग हंस ली तो कौन सी नई बात हो गई वो बेवकूफ है नादान है आप कलाकार हैं, समझदार हैं। मुझे उम्मीद है उसकी बेवकूफी पर आप ध्यान नहीं देंगे नहीं यार मैं आपसे माफी मांग रहा नहीं नहीं नहीं यार ये माफी आप ही क्या बैठो बैठो आज मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ तोहफा बैठो तो सही एक मिनट अच्छा कितना सरल आदमी है कैसा दरिया दिल आदमी है भाई पैकेट पैकेट मेरी बनाई हुई एक तस्वीर। तस्वीर मगर पैकेट में बंद क्यों? इसलिए कि तस्वीर तुम अकेले देख सको। पैकेट कामनी जी के सामने खोलना ताकि तस्वीर पर तुम दोनों की नजरें एक साथ पड़े ओ, लेकिन तस्वीर किसकी है <laughs> एक बेहद खूबसूरत लड़की कामनी की <laughs> हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका खूबसूरत लगती है तो फिर किसकी है आ, कामनी जी की। मेरा जो रास्ते में भी खोल कर देखो सिर्फ कामनी जी के सामने यार। तुम तो सस्पेंस का शीश महल बना रहे हो सस्पेंस का भी अपना अलग मजा होता है इसीलिए तो कहता हूँ शादी कर लो यार भाभी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा <laughs> अरे भाई अपनी ऐसी सूरत कोई लड़की हमें पसंद करे? रजनीकांत हर लड़की कामनी नहीं होती हाँ <laughs> अरे नहीं यार मैं आ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था आ, मेरा मतलब तुम्हारा भाई... मतलब मैं समझ गया यार अच्छा मैं चलता हूँ बाय बाय ओके okay, बाय बाय कामनी, कामनी कौन समरेश अरे जी अंदर मत चले आइए नहीं नहीं कमरे में बैठिए मैं आती हूँ क्या कर रही हो साड़ी पहन रही हूँ बस एक मिनट बैठिए मैं आई तो फिर जल्दी करो ना अरे बाबा तुमने तो आफत मचा दी लो बाबा आ गयी अब दिखाओ कौन सी नियामत लेकर आए हो इधर आओ यहाँ मेरी बगल में बैठो लो बैठ गयी अब बोलिए ये पैकेट खोलो इसमें क्या है एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर अच्छा तुमने ये नहीं पूछा की लड़की कौन है कौन है तुम मैं हाँ तुम। और आप पूछो तस्वीर बनाई किसने है? किसने बनाई है चित्रकार रजनीकांत होगी सत्यानाश कर दिया होगा उसने मेरी सूरत का यही दिखाने के लिए इतनी दूर ऐसी आए थे लो तस्वीर देखी नहीं और मुँह बिगाड़ना शुरू कर दिया होना अहमक मैंने बिना देखे ही देख लिया है अब आप देखिए और ये पैकेट भी आप ही खोलिए अच्छा लाओ में ही खोलता हूँ ये तस्वीर का पैकेट है ये द्रौबी की साड़ी कागज की परत पर परत पर निकलती आ रही है तो ना। तस्वीर का कहीं जी आपको बेवकूफ बनाया है उसने इसमें तस्वीर असीर कुछ नहीं। पैकेट उगज ही कागज भर दिए हैं। ये आठवीं परत हो गयी ये क्या मजाक है जनाबे आली ये मजाक नहीं मजाक का बदला है अच्छा ये बात है तो मैं भी उसे देख लूंगा अब आप क्या देखेंगे बड़े अच्छे दिन पर फूल बनाया है आपको ये दसवीं परत आ, आ, अरे नहीं नहीं तस्वीर है कामनी हाँ हाँ रे दस परतों के नीचे छिपा कर रखी है पट्टे ने ये कलाकार है या किसी ग्लास फैक्ट्री का पैकर <laughs> है आ, मगर ये क्या ये तो तुम्हारी तस्वीर नहीं हु? वो कहता था तुम्हारी तस्वीर है? दिखाओ दिखाओ, मैं तो? ये लो, देखो, हाँ। तुम्हारी ही लगती है पर पर ये बाल कहाँ गए तुम्हारे सौंदर्य के सबसे सुंदर रंग बनाना वो कैसे भूल गया उसका मतलब क्या है उसने तस्वीर में तुम्हें गंजी क्यों दिखाया इस तस्वीर के जरिए अगर उसने तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश की है तो मैं भी उसे समझ लूंगा समझ लेकिन कामनी, तुम, तुम इस तरह खामोश क्यों हो गई तस्वीर को इस तरह घूर कर क्यों देख रही हो तुम क्या सोच रही हो कामनी? यही यही कि ये यह तस्वीर कितनी सच है क्या बक रही हो ये तस्वीर सफेद छूट है सरासर बकवास या तो रजनीकांत इस तस्वीर को अंजाम देना भूल गया है नहीं। या उसने जानबूझकर तुम्हारा अपमान किया है ना उसने भूल की है और ना अपमान उसने झूठ के पर्दों में छिपे सच का पर्दा फाश किया है क्या कह रही हो तुम कामनी समझ पे नहीं आता कहा तुम रूप का लहराता हुआ सागर तुम्हारे बाल उमड़ती हुई घटाओ का हु और कहा यह तस्वीर की बसूरत गंजी लड़की और यही झूठ के पर्दों में छिपा हुआ वो सच है जिसे रजनीकांत के सिवा और कोई ना देख सका कामिनी हाँ मेरी महकती लहराती रेशमी जुल्फों के मादक साय में सोते हुए सारी उम्र काट देने की तुमने तमन्ना की थी उन फरेबी जुल्फों को सिर्फ रजनीकांत पहचान सका तुम नहीं तुम भी नहीं तुम पागल तो नहीं हो तुम्हारे बालों की खूबसूरती को कौन छुटला सकता है या तो वो अंधा होगा या पागल वो कलाकार रजनीकांत है समरेश। मैं मैं सचमुच गंजी हूं देखो देखो काम नहीं <laughs> सच देखकर डर गए तुम्हारे बाल तुम्हारे बाल नकली हैं। ये बालों का वेग मैंने विलायत से मंगवाया था तु... Oh पर्दाफाश हवा महल में अभी आप कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी ये नाटिका सुन रहे थे निर्देशक थे पुरुषोत्तम दार्वेकर ये थी विविध भारती की प्रस्तुति